महाभारत शांति पर्व पंचदशाधिकततमोध्याय राजा तथा राज सेवकों के आवश्यक गुण युधिठिर्वाच पितामह महाप्राज संशय में महानयम संक्षे तब्यस्तया राजिन्ठिर बोले परम बुद्धिमान पितामह मेरे मन में यह एक महान संशय बना हुआ है राजन आप मेरे उस संदेह का निवारण करें क्योंकि आप हमारे वंश के प्रवर्तक हैं है पुरुषाणाम दुरात्म कथित वाक्य संचार ता तो तात आपने दुरात्मा और दुराचारी पुरुषों के बोलचाल की चर्चा की है इसीलिए मैं आपसे कुछ निवेदन कर रहा हूँ यद्यतम राज तंत्रस्य से कुल से आयत्याम चेम वृद्धि करम चयत रायत अन्न पाने शरीर आप मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए जो हमारे इस राज्य तंत्र के लिए हित कारक कुल के लिए सुखदायक वर्तमान और भविष्य में भी कल्याण की वृद्धि करने वाला पुत्र और पौत्रों की परंपरा के लिए हित राष्ट्र की उन्नति करने वाला तथा अन्न जल और शरीर के लिए भी लाभकारी हो तो ही राजा, मित्र कथम प्रजा जो राजा अपने राज्य पर अभिषिक्त तो हो देश में मित्रों से घिरा हुआ रहता है तथा जो हित ऐसे से भी संपन्न है वह किस प्रकार अपनी प्रजा को प्रसन्न रखे यो वृति स्नेला इंद्रियामी सत्न असजन्म भूषक तस्त्या विगुणता सर्वे कुलोद न चृत्या फल स राजा संप्रयुज्यते जो असद वस्तुओं के संग्रह में अनुरक्त है स्नेह और राग के वशीभूत हो गया है और इंद्रियों पर वस्त्र न चलने के कारण सज्जन बनने की चेष्टा नहीं करता उस राजा के उत्तम कुल में उत्पन्न हुए समस्त सेवक भी विपरीत गुण वाले हो जाते हैं ऐसी दशा में सेवकों के रखने का जो फल धन की वृद्धि आदि है उससे वह राजा सर्वथा वंचित रह जाता है संशय राजमान सुदिधान बृहस्पति समोह बुद्धिया भगवान संसित मरहते मेरे इस का निवारण करके आप राज धर्मों का वर्णन कीजिए क्योंकि आप बुद्धि में साक्षात बृहस्पति के समान है संसिता पुरुष व्याघ्रित रो महाप्रागो जो संसती सर्वदा पुरुष सिंह हमारे कुल के हित में तत्पर रहने वाले आप ही हमें ऐसा उपदेश दे सकते हैं दूसरे हमारे हितैषी महाज्ञानी विदुर जी हैं जो हमें सर्वदा सदुपदेश दिया करते हैं ृपत स्वसा सुखम आपके मुख से कुल के लिए हितकारी तथा राज्य के लिए कल्याणकारी उपदेश सुनकर मैं अक्षय अमृत से तृप्त होने के समान सुख से सोऊंगा कीदृशाह मृत्या सर्वगुणाव केंद्र थे किमकुल नही सहरा विधीये कैसे सर्वगुण संपन्न सेवक राजा के निकट रहने चाहिए और किस कुल में उत्पन्न हुए कैसे सैनिकों के साथ राजा को युद्ध की यात्रा करनी चाहिए ना को नृत्य रहित तो राजा भविष्य राज्यम चेदम जन सर्व सत्कुल सेवकों के बिना अकेला राज्य राजा राज्य की रक्षा नहीं कर सकता क्योंकि उत्तम कुल में उत्पन्न सभी लोग इस राज्य की अभिलाषा करते हैं भीषम्वाच न प्रशास हि शक्यमेक भारत असहायता नैवाता कैचिद्युत लपा रक्षि भरतर्षभ ये भृत विज्ञान सर्व ज्ञान विज्ञानको विद हितैष कुलजस्पण स्त भीष्मात भरतनंदन कोई भी, भरत को भी सहायकों के बिना अकेले नहीं चला सकता राज्य ही क्या सहायकों के बिना किसी भी भी अर्थ प्राप्ति प्राप्ति नहीं होती। यदि हो हो तो सदा उसकी रक्षा संभव असंभव हो जाती है। अतः सेवकों या सहायकों का होना आवश्यक है जिसके सभी सेवक ज्ञान विज्ञान में कुशल हितैषी कुलीन और स्नेही हो वही राजा राज्य का फल भोग सकता है मंत्रणाम संबंध ज्ञान ज्ञान को विदाह अनागत काल राज्य फलते जिसके मंत्री धन के लोक से फूडे न जा सकने वाले सदा राजा के साथ रहने वाले उन्हें अच्छी बुद्धि देने वाले सत्पुरुष संबंध ज्ञान कुशल भविष्य काम भली प्रबंध करने वाले समय के ज्ञान में निपुण तथा बीती हुई बात के लिए शोक न करने वाले हों वही राजा राज्य के फल का भागी होता है सम दुख सुखा यश सहायकारिण अर्थ चिंता परा सत्या जिसके सहायक राजा के सुख में सुख और दुख में दुख मानते हों सदा उसका प्रिय करने वाले हों और राज्य की धन कैसे बढ़े इसकी चिंता में तत्पर तथा सत्यवादी हो वह राजा राज्य का फल पाता है यश नो जनपदिक सतपथा लंबे स राजा राज्य भाग भवे जिसका देश दुखी न हो तथा सदा समीपवर्ती बना रहे, जो स्वयं भी छोटे विचार का न होकर सदा सन्मार्ग का अवलंबन करने वाला हो वही राजा राज्य का भागी होता है कोश वृद्धि कर श्वास पात्र संतोषी तथा खजाना बढ़ाने का सतत प्रयत्न करने वाले खजांको के द्वारा जिसके कोष की सदा वृद्धि हो रही हो वही राजाओं में श्रेष्ठ है कोष्ठागारं असहार्यरा संचय तत्पर पात्र भूतुष्च पाल्यम गुणि भवे यदि लोभ स्फुट न सकने वाले विश्वास पात्र संग्रही स्वात्र एवं निर्लोभ मनुष्य अन्नादी भंडार की रक्षा में तत्पर हो तो उसकी विशेष उन्नति होती है व्यवहार से नगर जर्म फलोदय दृश्यते संखलिखिता धर्म फलभागनृप जिसके नगर में कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति का प्रतिपादन करने वाले श्रंख लिखित मुनि के बनाए हुए न्याय व्यवहार का पालन होता देखा जाता है वह राजा धर्म के फल का भागी होता है संग्रहित मनुष्य जो राजा राज धर्म वे सर्वर्गम प्रति गृहते स धर्म फल जो राजा राजधर्म को जानता और अपने यहाँ अच्छे लोगों को जुटा कर रखता है तथा अवसर के अनुसार संधि विग्रह ज्ञान आसन द्वैधिभाव एवं समाश्रय नामक छह गुणों का उपयोग करता है वह धर्म के फल का भागी होता है इति से महाभारते शांति पर्वण राजधर्मानुशासन परे पंचदशा अधिक शत तमो अध्याय इस प्रकार सी महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में एक अध्याय पूरा हुआ